यह से बाहर चुताभाष से व्याप्त तो घटाकार वृत्ति के समान अंदर कोई विषय तो है नहीं इसीलिए उसको व्यापन करने वाला चुताभास को मानने की कोई जरूरत नहीं है कि तो पूर्व जब कहा तो सिद्धांत नहीं ठीक है बाहर जैसा घटपटाद विषय है वैसे भीतर कोई स्थूल विषय नहीं है जिसको पहले व्याप्त कर लेगा और उसमें चुताभास प्रकाशित करें ऐसा नहीं है विशेषोचर वृत्तिभाव अहमा सदभाव क्या है अहम आकार वृत्ति क्रोधाकर वृत्ति कामाकार वृत्ति कामा है ना लज्जाकार वृत्ति अनेको वृत्ति इस तरह की है और उसको प्रकाशन करने के लिए उनको व्याप्त करने वाले सीधा को मानना माना जा सकता है यदि सदृष्टान्त वाह इस जवाब दृष्टान से कहने जा रहे हैं अहम वृत्त तो चाश काम्रोधाधिका शुच्व्य वर्तते तपते लोहे व निर्यता तथा दृष्टान दिया जैसे लोहे व लोह में अग्नि व्याप्त है एनवा अग्नि व लोह को प्रकाशित करता है और अन्य चीज को प्रकाशन करने के सामर्थ्य उसमें नहीं ठीक उसी प्रकार से अहम वृत्ति में चिदावास व्याप्त हो गया और अहम मात्र को प्रकाशन कर देगा अन्य चीज को प्रकाशन करने में समर्थ नहीं क्या केवल अहम वृत्ति नहीं काम क्रोधाधिका सूचा काम क्रोध आदिकार काम क्रोध मोह लोभ मदर्य द्वेश सब जितने भी अंत कर्ण की वृत्तियां हैं सारे वृत्तियों को ले लेते उनको दृष्टान्तर स्पष्ट है को उसके लिए दृष्टान का ही विस्तार में और समझाते हैं जो लोह का दृष्टान दिया है उसको स्पष्ट समझाते हुए फिर उसको दाष्टान घटाएंगे समात्र भाषे तप्तम कदाचन एव आभाव स्वभाषिका तप्तम लोहम स्व भाषे तप्त लोह क्या करता है वो अपने आप को प्रकाशित कर ले रहा है लाल-लाल रंग लॉ दिख रहा है लेकिन उसकी जो गर्म से होकर के लाल रंग जो हो गया है प्रकाशित हो रहा है वो उस प्रकाश से अन्य को प्रकाशित नहीं कर पा उतनी न्यून रहता है ना उसका दूसरे को प्रकाशित नहीं कर पाता एवं स्वस्व भाषा वह अपने अपने विषय मात्र को भाषित करती है इसे घटाकार वृत्ति जब आभाषित हो जाती है तो घटमात्र को भाषित करती हैं। अन्य चीज को भाषण करने का सामर्थ्य उसको नहीं है उसी प्रकार अहम आकार वृत्ति अभ्यास को प्राप्त हो जो चिदावास है वो अहम को ही केवल बोध करा सकता है अन्य को नहीं जो वृत्ति है चाहे बाह्य हो चाह कई भाषक होते हैं एवं चिदाभाषाद्यत चिदावास तो आंतर अहम आदि में भी मानना पड़ा वायु घटाद्यम के लिए भी माना अंतर है बायु घटाधिश में और अज्ञातता के लिए आपको ब्रह्मचित्र भी मानना पड़ा कुटस्थ भी काम करता है है ना सामान्य प्रकाश भी उसका जरूरत पड़ जाता है ज्ञान के अंदर एक उस विषय में घट में ज्ञात निस पैदा किया उसका प्रकाशन कुटस्त नहीं करता है चुनाव केवल उत्पन्न करके चरितार्थ हो गया ये तो कहा था ना अगल वृत्ति जैसे उदय हुई वो अज्ञान को कर देती है घट अज्ञात है घट का तो अज्ञान होता है अहम का अज्ञान होता है कि कभी आपको अपने आप को भूल हो गए? मैं हूं या नहीं हूं कि मन में संशय भी होता नहीं है मैं हूं ये सदा बना रहता है आप किसी से पूछते भी नहीं जाकर करके मैं हूं या नहीं हूं बताओ भाई सभी जानते हैं मैं हूँ चौबीस घंटा सरस्वती काल में यदि हम आकर विशिष्ट वृत्ति भी चलता हो तो भी आपको ध्यान है मैं हूँ तो जगनीपुर में सोया था चल रहा है तो इस तरह से अहम का अज्ञान काल तो है ही नहीं तो अज्ञातता कहा से होगा इस अज्ञात न होने के कारण से आप वहां पर कुटस चेतन के द्वारा उसका प्रकाशन की जरूरत नहीं रह गया क्या के जवाब देंगे इससे पहले पहले कुटस को सिद्ध करना जरूरी है पूर्व से कहेगा अभी ठीक है चिदावास तो आपने सिद्ध कर दिया क्योंकि आंतरिक विषय वायु विषय में प्रकाशन बहुत जरूरी है अब कुटस के स्वरूप को उत्पादन करने के लिए कुटस्वरूप में उत्पादितुम तदुपयोग तो तो वृत्तभाव अवसर हम दर्शेती उसका उपयोगी वृत्ति के अभाव का अवसर को भी दिखा इस जागृत की वृत्ति है स्वप्रवृत्ति है इनके भी अभाव कब हो रहा है सुषुप्ति उस अवसर को लिए भी न कुटस अवसर नहीं कर सकते तो यदि सुषुप्ति भी एक वृत्ति है सुशुप्ति भी एक वृत्ति है वहां वृत्ति के अभाव तात्पर्य है विशिष्ट वृत्ति का नाम वहां के वृत्ति रहेगी अविद्यात्मिका वृत्तिविद्या ही है वहां पर स्वस्वरूपण विद्यमान है तदा का वृत्ति मानी जाएगी वहाँ और कोई वृत्ति नहीं न किंचित करते हैं विशिष्ट ज्ञान भी नहीं है सामान्य ज्ञान जैसे घटक का अज्ञान है तो विशिष्ट ज्ञान हो गया ना घटक का ज्ञान नहीं है आपको और शिष्ट ज्ञान आप कहीं नहीं कहते अम का ज्ञान नहीं है सामान्य रूप में कहते हैं किसी चीज का भी ज्ञान नहीं है अर्थात न किंचित अविशन से होता है वहाँ विशिष्ट वृत्ति नहीं है अविद्या है। इसलिए, लेकिन कूटस को सिद्ध करने के लिए हमें विशिष्ट वृत्तिभाव को लेकर करना विशिष्ट वृत्ति में पता नहीं चलता हैतन का अलग से है आप घट देख रहे हैं या मन में कामना हुआ क्रोध आकार वृत्ति हो रहा है उस समय विशिष्ट आकार वृत्ति में विषय पर हमारा नजर टिक जाता है इसे क्या होता है कूटस्थ हम पहचान नहीं पाते अब भी कूटस्थ है जागृत में भी कुटस्थ है हर वृत्ति में हर का तो है, सारे है। हर का के हम उसको विवेचन नहीं कर पाते, इसे अध्य वृत्ति को, को लेकर अनुभव हो जाता है क्रमाते वृत्तो वखिला दो स्थान में हो ना जब वृत्तियां होती है घटाकर वृत्ति हुआ है। फिर पटाकार वृत्ति जो होती है इस बीच में क्या होगा खाली होगी वृत्ति नहीं होगी अर्थात सामान्य विद्या का वृत्ति है और कुछ भी नहीं है विषय न घट है न पट है उस वृत्ति सामान्य सामान को हम क्या देते हैं यहाँ पे उस संधि में सामान्य वृत्ति है विशिष्ट वृत्ति नहीं है विशिष्ट वृत्ति के अभाव को हम क्या कह देते हैं वृत्तिभाव करते हैं इसे बीच में वृत्ति का भाव मान लिया घटाभाव घट ज्ञान पट दो हुई है उसके बीच में एक होने के बाद दूसरा होने का बीच जैसे लहर है, उठा, गया, फिर उठा है। उसे जल तो है ना कि तो आप क्या कहेंगे लहर नहीं है लहर जल में मिल गया एन जल तो है वो लहर जो विशिष्ट जल है विशिष्ट आकार और है क्या जल का ही विशिष्ट आकार लहर है वो नहीं है एन सामान्य उस लहर जैसे चलता होगा वैसे तो वृत्ति पहले उदय हुआ घट को ग्रहण किया प्रकाशन हुई फिर विलय हुआ फिर पट को ग्रहण करेगा फिर पट को प्रकाशन करेगा फिर विलय होगा विशिष्ट वृत्ति पहले थी अब वृत्ति सामान्य रूप हो गया हो वृत्ति विशेष वृत्ति सामान फिर वृत्ति विशेष वृत्ति सामान ऐसे चलते रहेगा वो वृत्ति सामान्य दशा को हम क्या कहते हैं विषय का अभाव होने से विशिष्ट के अभाव विश को कथन इसका ही तो है नहीं इसे लार नहीं लार का उधर जल नहीं है हैल तो है तरह से अकेला सारी वृत्ति चाहे स्वप्न में हो जाए जागरूक सभी किसी के लिए कब हो जाते हैं सर्वापि सर्वापिविलींदी मूर्छा समाधि तीन जगह सुसुप्ति में मूर्छा में और समाधि में केवल अविद्या का वृत्ति है या चिताभाषा कर वृत्ति चेत ब्रह्म समाधि में ब्रह्मा का वृत्ति है सुशुद्ध मूर्छा में अविद्या का वृत्ति है ब्रह्मा कर वृत्ति और अविद्या वृत्ति सामान्य होने के नाते उनको हम क्या कहते हैं वृत्ति का अभाव हो गया क्योंकि जागृत और सपन में हम लोग आदत तो पड़ चुका है विशिष्ट को ग्रहण करना इसी को हम वृद्धि समझ रहे हैं घट पटाकर वृत्ति को ही वृद्धि समझते हैं कम्य थे पूर्व ठीक है वृत्ति का विलय एक विषय के बाद दूसरे विषय को ग्रहण करने का कर बीच काल में होता है और पूर्ण विलय सुश्रुति मूर्चा समाधि में होता है ये भले ही हो गए इससे कूटस की स्थिति कैसे हुई कुटस्तव कौन प्रत्यक्ष किया उस समय वहां कूटस्था समाज में केवल ब्रह्मागार वृत्ति थी ब्रह्मागार वृत्ति को कौन अनुभव कर रहा है एक साक्ष रूप कूटस को मानना ही पड़ेगा वही कथित उसी को पुटस खिलृत्तीसच्यूटस्ते हम लोग कहते हैं किसको जो निर्विकार रूप से निर्वि ये जो स्वयं निर्विकार हो करके विकार को अभाव और अभाव दोनों वृत्ति के भाव और वृत्ति के अभाव के विशिष्ट आकार को वृत्ति के सामान्य आकार को सारे को प्रकाशन कर रहा है और स्वयं निर्विकार को प्राप्त है ऐसे कई नाम उठ है जो अखिल वृत्तियों का जो, जो संधि काल है वो तो संधि देश में क्या है वृत्ति अभाव है विशिष्ट वृत्ति नहीं है वृत्ति सामान्य है और अभावाश और शक्ति मूर्छा समाधियों में विशिष्टा कर अत्यंत अभाव हो जाता है या तो लहर जैसे हो भी रहे वहां को भी नहीं बिल्कुल सीधा लहर नहीं है वहां ऐसे में जो हो रहा है वहाँ पर भी उन अभाव को भी अवभाषिता वे भी अवभासित हो जाते हैं ये निकारे न अवभाषिता जिस निर्विकार ये न निर्विकारे जिस निर्विकार से अवभाषित हुआ गया तत्व वह निर्विकार वस्तु का इनाम उठस्थ करके मैदान पर व्यवहार करते हैं एवं किम बलिदम इससे क्या फल निकला इस विचार से कोठ कर दिया चिदाबा कर दिया और चिदाबास्ट व्याप्त हो रहे हैं कहा हो रहे हैं कहा नहीं हो रहे अपने कर दिया उससे क्या लाभ होता है चैतन्यम संधिकम घटे दृढ़ चैतन्यम यथा बाह्य जैसा बाह्य घटे टारियों में तो चैतन्य है तथा आंतरे वृत्तिष्यपे ठीक उसी प्रकार से भीतर वाले वृत्तियों में भी द्विगुणित चैतन्य मानना होगा जब तक विशिष्ट है तब तक तत वैशिष्ट्यम वैश्ध्यम तो अधिकम तथा उसे क्या हुआ कि विशिष्टता होता है जिसलिए द्वैगुण चैतन्य अन्यत्र देखने को मिल रहा है उससे विलक्षण कहाँ है संधिका लो चेतने नहीं रहेगा अधिक अधिकता, अधिकता क्या है और घटग ज्ञातता काम चैतन्य कुटस्त दुवहार होता है तथा आंतरे अहंकारादि वृत्तिषि अहंकारादी चैतन्येतन वृत्तिव चिदावास यहाँ पर भी ज्ञातता का, का चेतन मान रहे हैं और वृत्तिमात्र मानते हैं सामान्य रूप ने घटा दिया जैसे बार में ऐसे वितरण भी समझ लेगा यह भी विषय है जब विषय है तब क्या होगा काम क्रोध आदि विषयों को प्रकाशन कर देगा और उसमें भी मैं काम, वाला हूं। हुआ ना? इस उसी प्रकार काम ऐसे कामो मया जैसे ज्ञातो घटो मया ज्ञातो कामो मया हा? मेरे अंदर कामना जगी हुई है उस कामना को मैंने जान लिया ऐसा ही व्यवहार करोगे वहां पर क्या होगा कुटस्तन को प्रकाशित मान रखा था तो लेकिन वहां पर हमेशा क्या सुने ना आंतरिक वृत्तियों में भी अहम को छोड़कर के काम क्रोध आदियों में अहम को छोड़ के और खुद वृत्ति को छोड़ के वृत्ति सामान्य को कौन प्रकाशन करेगा उसमें ज्ञात और अज्ञातता नहीं होगी बाद में आएगा ज्ञातता और अज्ञातता आंतरिक विषयों में भी काम क्रोध आदियों को लेकर के होगा अहम को लेकर के नहीं अहम ज्ञातो मया अहम अज्ञातो मया व्यवहार हो क्या मैं अपने आप को नहीं जानता हूं नहीं होगा अहम ज्ञाते सदा ना इसे सदा, नृत्ति ज्ञाते इसलिए अहम और वृत्ति इन दोनों में ज्ञात और ज्याता नहीं होगी बाकी जो अंतर विषय है कौन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वेष, द्वेश प्रयत्न वगैरा गिनती के धृति संशय भी लिया काम हो चिकित्सा वृदार में अधृति सब लेते लज्जा भी लिया ये सब आंतरिक वृत्ति है वो सारे विषयों को प्रकाशन करने के लिए चिदावास की ज़रूरत है और विषयों की ज्ञातता को प्रकाशन करने के लिए कुट की भी जरूरत है जनाब पड़ेगा जैसे बायु विषय में भी क्या है बायु जैसे शक्ति थी बाह्य है और आंतरिक में अहम और ये समय क्या हो रहा और आए ज्ञात दो चीज नहीं होता कहाँ ज्ञात और अज्ञात दोनों होगी ये निर्णय कैसे होगा विषय के आधार पर निर्भर होता है विषय का ज्ञान होता है और विषय का अज्ञान होता है तो ज्ञात और अज्ञात समान नहीं है जहाँ विषय के अज्ञान का प्रसंग ही नहीं है संभावना नहीं है वहां पर अज्ञातता नाम की चीज नहीं है जब अज्ञातता नहीं है तो सदाज्ञात है वो इस्ञात भी मानने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे स्थलों में कूट प्रकाशन की अपेक्षा नहीं रह जाता उसका विवेचन आएगा देखिए अभी अगले श्लोक में आ रहा है इसलिए आंतरिक विषयों पता कैसे चला क्योंकि अन्यत्र नहीं है उसके दृष्टिकोण में कहा देते हैं दोनों हैं कहा नहीं है यथ तो दुग्ण चैतन्य मस्ती तथा संधि संधिभ्य तृत्तिशु वैशद्यम अधिकम दृश्य गए संधि कालों की अपेक्षा से उनमें क्या हो गया अधिक विशिष्टता आ गई अर्थात संधियों में दोनों नहीं होता एक से काम चलता है पर विशिष्टों में दोनों की जरूरत है कि विशिष्ट में क्या होता है विषय रहता है और विषय का ज्ञान अवस्था और अज्ञान अवस्था दोनों रहती है अरे विषयों का विशिष्ट जो वृत्ति विषयकृत ज्ञान और अज्ञान के वजह से ज्ञात और अज्ञातता हो जाएगा ज्ञातता और अज्ञातों के लेकर के वहां चुदाबाद और कुटस दोनों को मानना पड़ जाता है नहीं तो विशिष्ट नहीं है विषय नहीं रहा तो ज्ञान और अज्ञान का प्रसंग खत्म हो गया अगर ज्ञात और अज्ञात भी नहीं रही तो दो की जरूरत नहीं है जिसे कहा है संधि सुशक्ति मूर्छा और समाधि ना भी घटा ऋषि तो पूर्व पवस्था नहीं उनमें भी मानो अत्रा भी उन्हें संधियों में भी संधि में सुश्रुति मोर्चा और समाधि में भी दोनों मानू पूर्व पक्ष भी घटाधिशु घटादियों समान इनमें भी ज्ञाता आभावे ना कुट सत्यम नहीं सकते कुट सत्यु नहीं चाहते हो आपने संधि में सुश्रुति में मोर्चा समाधि में इनमें भी आप द्विगुण चेतन क्यों नहीं मानोगे वहा तो है लेकिन को भी को मानना चाहिए बोला था स्पष्ट चिदाभा को मानना पड़ता है बुद्धि को मानना पड़ता है भेद के कारण से और जब भेद ही नहीं वो मानने की जरूरत है क्यों भेद नहीं है वो भी समझाए ज्ञातता घटवत वृत्ति क्वचित स्व स्वेग्रही तत्ता घट विषय प्रमाण वृत्ति के प्रति ज्ञातता का आदन होता है क्योंकि पहले आपको घट का ज्ञान नहीं था ये आप जानते हैं बाद में घट ज्ञान उत्पन्न हुआ वृत्ति गई है ना उसकी वृत्ति के उदय होने से पहले घटा का वृत्ति का उदय होने से पहले घट का क्या था अज्ञान था अतय उसमें अज्ञातता माननी पड़ी और वृत्ति उदय हाँ पश्चात उसमें घट का ज्ञान कर लिया उसने अत उसमें ज्ञातता माना पड़ता है लेकिन वृत्ति खुद विषयों में व्यस्था दे रही ना वृत्ति का उदय से पहले अज्ञान उदय के बाद ज्ञान हुआ वृत्ति के बारे में खुद एक वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति लगेगी और कहोगे इस वृत्ति का उदय होने से पहले था। दो माननी पड़ेगी ना, ना इस वृत्ति को जानने के लिए वृत्ति व्याप्त होने से पहले घट का ज्ञान व्याप्त होने के बाद घट का ज्ञान है ना सर वृत्ति को विषय बनाना आप चाहेंगे तो किसका विषय होगा घट जो है वृत्ति का विषय हो गया वृत्ति किसका विषय बनेगा <_tans> दूसरा वृत्ति का, तीसरा वृत्ति का, अनवस दोष हो जाएगा इसलिए वृत्ति कभी अज्ञात को जाता नहीं बल्कि उल्टा अंतकरण से जिस क्षण वृत्ति निकली अज्ञान खत्म हो जाएगा वृत्ति का उदय होते ही स्वयं अज्ञान को नाश करके प्रवृत्त होती है ना वृत्ति होती क्यों है अज्ञान को भंग करने के आवरण को भंग करने के ना घट तो पहले जिया पड़ा है लेकिन हमारी वृत्ति जाके कर क्या रही है वह? घट का आवरण आवरणभूत अज्ञान को भंग कर देता है तब हम घट घटना हुआ लेकिन घट तो पहले से ही पढ़ा ना आपका वृत्ति ने किया क्या आपके अंत ने किया क्या वहां जाकर के विषय तो पहले से पढ़े हैं भाव रूप ने चाहे अभाव रूपण ये अभी भूतड़ है घटाभाव है ये भी विषय पहले से ही है ना घटाभाव की आपकी वृत्ति पता किया क्या उदाहरण पहले से ही है वृत्ति ने किया क्या फिर वहां अज्ञान को भंग करना अज्ञान का नाशक है वृत्ति जब वो अज्ञान का नाशक है वृत्ति का कैसे होगा वृत्ति का ज्ञान कहां से आएगा जब खुद ही अज्ञान अंधकार का नाशक जो होगा वो अंधकार का भाव कहां से मिल जाएगा जो सूर्य है वो अंधकार का नाशक है ऐसा प्रकाश है और उस प्रकाश और प्रकाश का भाव ढूंढो प्रकाश है प्रकाश का भाव ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा सूर्य ने प्रकाश का भाव ढूंढिए जो सबका नाशक है अभाव कहां से मिल जाएगा उस चीज का नहीं मिल सकता सिर्फ वृत्ति इस प्रकार से जब अज्ञान का नाशक है तो खुद वृत्ति का अज्ञान नहीं हो पाएगा आपको एक बात और को वृत्ति को ग्रहण कर लेगी मान लो तो स्वयं को स्वयं विषय कैसे करेगी जड़े वो स्वयं को स्वयं विषय करके से प्रकाशित कर लेगी मानी वृत्ति स्वयं के एक अज्ञान मान कर गए तो खुद वृत्ति ने अपने अज्ञान रूपालन को भंग कर दिया मानोगे माना जैसे घट है घट में अज्ञान आवरण है उसको भंग क्या वृत्ति वृत्ति वृत्ति ने, ने है ना? उसे इस में भी मानना चाहोगे? एक कल्पना करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। खुद को को आवरण आवरण कर कर लिया लिया। था, और फिर उसने उसी किया? अपने खत्म ये नहीं हो सकता। स्वयं के द्वारा स्वयं का ग्रहण नहीं होता इसे नहीं है दिया है तो। दूसरा अज्ञान दो पक्ष हो सकता है ना वृत्ति के ज्ञातता और अज्ञातता को मानना चाहोगे जैसे घट की ज्ञातता और अज्ञातता को मानने के लिए घट से भिन्न वृत्ति को माना उस वृत्ति के कारण से उदय होने से पहले अज्ञातता उदय होने के बाद ज्ञातता इस वृत्ति में भी ज्ञापता और अज्ञात मानने के लिए वृत्ति का ज्ञान अज्ञान मानने के लिए वृत्ति से भिन्न कोई चीज मानना पड़ेगा ना जिसके वजह से वृत्ति का अज्ञान भंग हो करके ज्ञात आ जाएगा और जब तक तो अज्ञान भंग नहीं हुआ तब अज्ञातता रहेगी उसमें यह मानने के लिए वृत्ति से भिन्न कोई चीज माननी पड़ेगी ऐसा माना नहीं जा सकता कि स्वयं वृत्ति क्या है अज्ञान का बना है और स्वयं के द्वारा संघ ग्रहण होता नहीं झड़प सब प्रकाश तो नहीं वो कर्तिक्रम विरोध हो जाता है स्वयं के द्वारा ग्रहण करने में कर्तिक कर विरोध हो जाएगा इसलिए कहते कि देखो ज्ञातदायित्व वास्तव वृत्ति में त्र प्रतिमा स्वेटी ज्ञातता नास्तव नहीं हो सकता घटवत घट के समान भी कभी भी नहीं हो सकता ऐसा नहीं नृत्तिषो घटवत वृत्तियों में घट के समान ज्ञात और अज्ञात दोनों कभी भी नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते स्व के द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं है और अज्ञान, तो अज्ञान नाशना ही है निकले का मतलब हुआ अज्ञान अतव उनका ज्ञान को लेकर ज्ञात था या उनके अज्ञान को लेकर अज्ञात था दोनों की कल्पना नहीं हो सकती टिप्पणी कर बड़ा सुंदर ढंग से उठाया है घट विषय प्रमाण वृत्ता आपादिन पृष्टि प्रमाण वृत्ति में ज्ञात और अज्ञात को हम लोग करते हैं उसी प्रकार से वृत्ति में भी करना चाह रहे हो वृत्ति सामान्य में भी तो उसे हम पूछना चाहेंगे भाई किम असो वृत्ति कई तो साक्षर होगा वृत्ति को कौन जान रहा है स्वयं से स्वयं को जान रहा है तो उसमें ज्ञापता आ गई है साक्षी की तरह जाने जाने से आई है और जब स्वयं के तरह स्वयं ग्रहण नहीं हुआ तो अज्ञात रहेगा साक्षी या साक्षित हुआ तो अज्ञातता रहेगा इमान सकता। इन पर ये बताओ वृत्ति ग्रहण कौन कर रहा है स्वयं ग्रहण कर लेती है वृत्ति अपने आप को या साक्षी ग्रहण करता है दोनों नहीं हो सकता साक्षी भी वृत्ति को ग्रहण नहीं कर सकता न वृत्ति स्वयं को कर लेगी और स्वयं को ग्रहण नहीं कर उसको पहला पछवा ग्री द्वार और कहोगे साक्षी के द्वारा ये भी नहीं हो सकता ऐसा विज्ञा तो वृत्ति मया ऐसा व्यवहार होगा जैसे विज्ञा तो घटो मया घट मेरे द्वारा विज्ञात हो गया उसी प्रकार से कोई व्यवहार करेगा क्या वृत्ति मया ज्ञात हो ये पूछते पूछेंगे हम तुरंत वृत्तों की मस्ती वृत्ति केवल वृत्ति कोई को जान ही नहीं सकता है ना जब भी वृत्ति को ग्रहण किया करेंगे आप घटप कुछ लेकर के ही होता है केवल वृत्ति में ऐसा कोई व्यवहार पर नहीं स्वयं से ग्रहण नहीं हुआ न साक्षार साक्ष ऐसा होना चाहिए ज्ञात घटे समान ज्ञातो वृत्ति ज्ञातो वृत्ति व्यवहार होता नहीं हो ही नहीं सकता है कोई भी आस वृत्ति को स्वयं साक्ष वृत्ति को प्रकाशन कर ले ऐसा नहीं होता इसलिए हम लोग समाध में क्या मानते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं अखंडाकार वृत्ति भी आकार है बिना आकार होती नहीं में भी अविद्या वृत्ति मूर्छा में अविद्या वृत्ति संधिकाल में अविद्या वृत्ति अभी यथिंचित आकार हीन वृत्ति को साक्षी प्रकाशित नहीं कर रहा है ना अभी तो साक्ष्य नहीं बोल सकता कि ज्ञा तो अविद्या वृत्ति क्षी भी क्या कहेगा ज्ञात वृत्ति नहीं बोलेगा फिर क्या कहेगा वो ज्ञात तो अविद्या वृत्ति वृत्ति कभी नहीं।, इसे कहते हैं, साक्षी और नहीं हो सकता ब्रह्मानुभव तो भवे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पहले बता चुके हैं जो केवल साक्षी के द्वारा जो होता है और साक्षी और ग्रहण जो होते उनमें भी अंतर को समझना है और दूसरे पक्ष जो था हमने पहला पक्ष तो स्वयं में इस ज्ञान अज्ञान व्याप्त अज्ञात भाव का जिस चीज का ज्ञान हो और जिस चीज का पहले अज्ञान हो ऐसी चीजों में ज्ञापता और अज्ञातता दोनों मानी जाती है वृत्ति नाम तो स्वप्रकाशत्व यानी वृत्तियां कैसी है स्वप्रकाश है चितावास तो के स्वप्रकाश हुए है तो जड़ केवल वृत्ति लेंगे तो जड़ है लेकिन चितावास से स्वप्रकाश हो आभास के वजह से वो इस दर्पण को किसी चीज़ से देखना नहीं पड़ता दर्पण में सूर्य का प्रकाश जो प्रतिबंध पड़ रहा है ना उस प्रतिबिंब के कारण से दर्पण प्रकाशित हो गया कि सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब उसमें पड़ गया और प्रतिबिंब के वजह से दर्पण प्रकाशित हो रहा है दर्पण को देखने कोई और प्रकाश आप लाते है क्या जरूरत नहीं वृत्ति को हमें देखने के लिए और प्रकाश की जरूरत नहीं है कि वृत्ति में चिदावास बैठा होगा और चिदाभास के कारण से वृत्ति स्वयं प्रकाशित हो रही है जब सूर्य का प्रतिम के वजह से दर्पण स्वयं प्रकाशित हो जाता है उसको प्रकाशन अन्य साधनों से करना नहीं पड़ता प्रद्त यहां पर भी चासी कारण से वृत्तियां स्वयं प्रकाशित हो गई है उनको अन्य से प्रकाशित करने की जरूरत नहीं रहा इस दृष्टिकोण से वृत्ति क्या कहते हैं स्वप्रकाश आभास वृत्ति को स्वप्रकाश कहते हैं और आभास रहित तो यदि वृत्ति की मान भी लोग तो वो जड़ तो होगा तो स्व नहीं होगा ज्ञान व्याप्त नास्त ज्ञान व्याप्ति नहीं हो सकती तावर वृत्ति भी स्व उत्पत्ति मात्र उल्टा होता गया है उन वृत्तियों के द्वारा अपनी उत्पत्ति मात्र से स्वगोचर से निवृत्तित स्विषय ज्ञान को नष्ट कर दिया जाता है तद अज्ञान निवृत्तित अज्ञान व्याप्ति तृप्ति अज्ञान प्रें प्रें की भी वृत्ति में व्याप्ति नहीं हो सकती अत वृत्ति का न तो ज्ञान उत्पन्न हो सकता है न वृत्ति का अज्ञान उत्पन्न होता है जो स्वयं आभास ज्ञान से वृत्ति क्या है प्रकाश स्वरूप हो गया है किसी ज्ञान नहीं होता और उसे वृत्ति का आवास होने मात्र से अज्ञान नष्ट हो गया अगर वृत्ति का पूर्व काल में कोई अज्ञान अवस्था हो ऐसा भी नहीं हो सकता है समान है एक से कुटस्तम अपर से अपूर्व पक्ष कहता है ठीक है मान लिया आंतरिक विषय अंतर आपने समझा दिया कहा ज्ञात और अज्ञात का होता है काम क्रोध आदि इच्छा द्वेश सभी में हो जाएगा वहां दोनों की जरूरत है बाई के समान और ने में खुद को दोनों नहीं है वृत्ति सामान वही, वही? वही रहता है ना संधि में सुशक्ति में मूर्छा में और समाधि में वृत्ति सामान वही होता है बाकी सब में विशिष्ट है वहाँ दोनों की जरूरत है वहा दोनों की जरूरत है जैसे संधि सुशक्ति मूर्छा और समाधि ये वृत्ति सामान्य अवस्था है इन्हीं वृत्ति में अहम का, तो तो का बारे में कल विचार आ चुका है आप अहम कर किसको अहम लेना चाह रहे समस्या खड़ी हो जाएगी अहम तो तीन है ना अहम तो तीन तीन है गौण और मुख्य दो गौण दो थे मुख्य एक था मुख्य तो वहां दोनों जरूरत है मुख्य में मुख्य कौन सा है शर्वादी को लेकर आम व्यवहार करते हैं ही था ना वो मुख्य है लेकिन वो तो सामान्य है उसमें उसको तो दोनों जरूरत है कुटस्त्री उसके लिए दोनों की जरूरत पड़ती है लेकिन ज्ञानी व्यवहार करता है अहम बोलते हैं हम ब्रह्म बोलता है कभी कभी तो हम शांति धर्मा बोल देगा दोनों बोलता है ना अब यहां क्या करोगे अहम ब्रह्म बोल रहा है तो वहां उस अहम के लिए कहा जाता है दोनों की जरूरत नहीं है जब आत्मा के साथ आप व्यवहार तो रूप में व्यवहार कर रहे हो आत्मा के लिए प्रयोग कर देते हो वहां दोनों की जरूरत नहीं है ज्ञात और अज्ञात तो नहीं रहेगी ना लेकिन हम अमुक अहम अमुक करके व्यवहार करोगे ब्राह्मण अहम इतना व्यवहार करोगे ये अहम में तो दोनों को जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसके भी ज्ञात और अज्ञात दोनों अवस्था आते ना पहले नाम शांत था बाद में हो गया ना पहले कुछ और नाम था नाम तो पहले होते ही नहीं है जब पैदा हुआ कहा नाम था अज्ञान ही था वहां पर उस नाम का अज्ञान रह नहीं पूर्व में नामकरण के बाद उस नाम का ज्ञान हो गया, इस रूप में गर्भावस्था में अप्रकट है लड़का है की लड़की है पता नहीं जी तो चालाकी किया बहुत बार पीछे पड़ा किसी ने कौन सा होगा पता मुझे लड़का खुश हो गए सब ना लड़की ऐसे लिख दिया लिख तो दिया चार आकाश में और हुई लड़की और उन्होंने जो लिख के दिया तो पकड़ के लाए है तुमने कहा था लड़का हुआ तो लड़की अरे भाई मैं भूल गया और न केवल कोमा डाल दो, लड़का ना लड़की और कोमा डालना छोड़ दिया था समझे आ गया ना और न केवल कोमा डाल दिया लड़का न लड़की ही ऐसा कर ना हालांकि करना पड़ा क्या करें ज्योतिषी है परेशान करेंगे पता, पता ही लोग आके परेशान करेंगे ये पहले कोई जान नहीं पाता है लड़का या लड़की है इसलिए वो अज्ञान हुआ पहले बाद में ज्ञानोगे नाम और दोनों की ये हाल है धन की क्या और अज्ञात तो हो सकता है अस्थिभा आत्मा के स्वरूप में हम जब प्रयोग करोगे ज्ञात ज्ञात दूसरा उठा ठीक है मान लिया कुटसावा दो हैं, और है और दोनों की जरूरत है और दोनों की चैतन्य रूप में दोनों के दोनों अपने निर्णय ले दिया समाने एक को आप कूटस्व क्यों नाम रख रहे हो दूसरे को चिदावास क्यों नाम रख रहे हो जब दोनों ही चैतन्य ही है नाम दो क्यों एक ही को मान लो यदि दोनों की आवश्यक सिद्ध कर चुके हैं फिर कह रहा है दोनों जब चैतन्य ही है तो नाम अलग अलग, अलग क्यों किया एक से कूटस उत्तम एक को आप नाम ही नहीं बल्कि आप एक को विकारी कह रहे हो और दूसरे को अविकारी कह रहे हो ना कहने का मतलब क्या जिस का कह रहे हो, उसको आप अविकारी मान रहे हो और जिस का मान रहे चेतन को आपका पूर्व पक्ष का पूछने का यह आशय है नाम से लड़ाई नहीं है उसको नाम से छत्तीस रख लो आप उसका मुख्य कहने का तात्पर्य मान रहे हो दूसरे को विकारी मान रहे हो जब भी भी दोनों चैतन्य है।, दोनो है एक चेतनी को आप कह दोगे विकारी दूसरे को अविकारी ये कैसा हो सकता है हेतु चैतन्य दूंगा असंभव वैचारी हो जाए मामला यहाँ इत्याशं सिद्धांति कदम दे देखो चिदाभा सृष्टि जन्म नाश अनुभूय चिदाबास का जन्म और चिदाबास का नाश अनुभूय अत चिदाश रूपा चैतन को हम विकारी करते दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब का जन्म हो रहा और उसका नाश भी होता है। दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब का जन्म नाश दोनों है, में है क्या दोनों नहीं तद तो यहां पर भी है बुद्धि में पड़ा हुआ चैतनी का प्रतिबिंब का चिदावास है और उसका प्रतिम जब पड़ा उसका जन्म हुआ जब लय होगा तब तो उसका नाश माना जाएगा इसे चिदावास उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ और रोज रोज अनुभव करते बुद्धि भी जो अविद्या में लीन हो जाती है दर्पण भी इसे उल्ट के रख दिया जैसे वहां दर्पण और प्रतिम कहां से पड़ेगा तो उल्टा रख दिया आपने सीधे रखें तब प्रतिम पड़ेगा सूर्य तो उल्टा तो पड़े पड़ेगा? नहीं पड़ेगा विशेष रूप बुद्धि जब अविद्या में लीन हो जाती है उस अवस्था में तो चिदावास नहीं है और रोज नाश हो रहा है इसका मतलब चिदावास आपका रोज जब सोचते हो एक तरह चिराबास नष्ट हो गया रोज जगते हो चिराबास का जन्म हो गया बुद्धि का लय और उत्पत्ति को करके आविर्भाव और तेरा करके लेकर हो सकता है अतिविकवास को विकारी कह देते प्रतिम्बात्मक तो जो चैतन्य उसको विकारी कहते हैं और बिंबात्मक चैतन्य है कौन उदस्त तो उसको अविकारी कहते हैं अनुभु मानत्व अनुभूय महत्व अस्य अकुट इस नहीं है यहां तो अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण था और उसमें कोई प्रमाण नहीं जिससे आप उसे विकारित्व सिद्ध कर सको बल्कि आप प्रमाण देंगे जिससे अविकारित्व सिद्ध होता है आगे ब्रदाय मंत्रों को देंगे अभी पहले अपनी बातों को आचार्य के मत से वचनों से सिद्ध कर देंगे उसके बाद श्रुतियों उसके समर्थन में चैतन्ये जन्मनाशाम द्विगुणी चैतन्य द्विगुणीकृत चैतन्य में अर्थात दो दो आपने जमाना माना बाह्य विषय में कुछ आंतर विषयों में बाहि विषय में और कुछ आंतर जो आपने द्विगुणित तो चैतन्य माना है उनमें से एक चैतन्य वह है जिसका जन्म और नाश निरंतरण हो रहा है अतेवा वह अकूटस्थ है तदन्य और सिर्फ भिन्न जो दूसरा वो क्या है वो कूटस्थम क्यों अविकार था उसका विकार होता हुआ अनुभव नहीं आता कभी चिदाम क्षत्र फिर कूटस्थ को मानने की जरूरत ही क्या एक अविकारी बैठा है चुपचाप आप मानने की जरूरत क्या कुछ तो करे तब तो सम्मान आ जाए अजय कुछ न करने वाले क्या मानना कहते हैं कुछ ना करने वाले को ज्यादा महत्व देना पड़ता उसी की सत्ता सारा चल रहा है ना अब आदमी को भ्रम हो जाता है कई बार ये जो कोठाई लोग होते हैं ना उसका हम ही आश्रम चला रहे हैं उनको लगता है हमारे वजह से सब चल रहा है हमारे वजह से सारा चल रहा है ये वो आविकारी जो बैठा है उसी के चक्कर में सारी दुनिया आ रही जा रही है वो देखने के लिए चुप है उसी के चक्कर में सारी दुनिया है और जो कर रहा है धर रहा है उसके चक्कर में कोई नहीं है संसार के वो जो तो आधिकारी के चक्कर में चल रहा अग्नि है सूर्य देखो एक दिन छुट्टी नहीं एक दिन विश्राम नहीं एक सेकंड का विश्राम अनंत काल से चले से रहा है, जा रहा है एक राशि से दूसरे राशि में जा रहा है नेत्रपुर में इसे कहते उसी प्रकार से मेरे पास सारे ब्रह्मचार्य लोग आते जाते रहे प्रार्थना है नेत्र आमायत ब्रह्मचारण स्वाहा ब्रह्मचारण स्वायं स्वाहा ब्रह्मचारण स्वायं ब्रह्मचारण स्वाहास अहर्जरम एव महरण धातु सर्वतः स्वाहा जैसे मास जैसे मास साल में साल संभर से चलते आ रहा है युगों में जल और लगातार चल रहा है उसी वर्ष चारों तरफ सर्वत हे धाता हे ब्रह्मा चारों तरफ से मेरे पास कैसे ब्रह्मचारी आ गए तो नहीं <laughs> मां मे मान प्रति आयत ब्रह्मचारीण की आमा यु ब्रह्मचारीण ना, मा व्यंत ना, और मा ना, तो, तो, दम, ब्रह्मचारी, वे ब्रह्मचारी मेरे पास आए और सारा ट्रटांग कोई आगे तो तुरंत भी चले जाए नाग ना <laughs> जाए, <laughs> भाग जाए। तो आ जाते है ना नाम सुनकर के आ जाते तो अपने भाग भी जाए तुरंत न रुके तो था। वो विकार आता वो अविकारी की वैसे कहने के कारण से सब होता है ये बात समझते नहीं जी विकारी जो होता है अपने कोई अविकार अधिष्ठान भी तो विकार करेगा बिना अविकारी अधिष्ठान का कोई विकार होता हो दिखा दो आप चलते हैं पृथ्वी स्थिर ना हो तो चलेंगे वैसे नहीं चल सकते इसे आप इसे देखिए आप सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी चलते तो आप नहीं चल पाएंगे आप चलो गिर जाओगे उसे बढ़िया अभ्यास का सीखना पड़ता है बहुत शहरों में ना आजकल सीढ़ी चलता है सीढ़ी घूमते रहता है तो सर खड़े हो जाए और अपने आप, ऊपर ले जाएगा अपने आप घूमने वाला होता है अब अपने यहाँ सीढ़ी चल रहा है तो आपको चलने की जरूरत नहीं है ना दो में एक होगा या सीढ़ी सिर होगी तो आप चलोगे या आप सिर होगी तो सीढ़ी चलेगा दो में एक काम करेगा ये सीढ़ी भी चलते और आप भी चलेंगे तो बहुत खतरा होगा बहुत संभाल के चलना पड़ेगा करते हैं लोग चलने वाले अभ्यास हो जाता है लोगों को वो सीढ़ी भी चल रहा है तभी तो और जल्दी जाना चाहते में चार चार चार दस सीढ़ी भागते हो साथ अनुशासन मनुष्य पर स्वयं अनुशासित होना पशु परा होना पड़ता है और दोनों नहीं है तो महापशु हो जाता है तो असुर है पशु तो असुर है जिसे भारत है भारत तो असुरों का देश है मानव तो होते ही नहीं है सब असुर असुर है स्वयं अनुशासन पसंद है पर पसंद है दोनों उल्लंघन करने में एक्सपर्ट है आप कोई नियम लगाएंगे और नियम को कैसे उल्लंघन किया जाए यही सोचे खुरापाती दिमाग में हर कानून का छेद को पहले पता लगा लेंगे ये कानून को तोड़ा कैसे जाए विकल्पों को पूछ लेंगे पहले से ही आश्रम का देश हो गया न स्वानुशासित यहाँ न परानुशासित या सब ब्रह्मज्ञानी मान या तो अवसर मानो ज्ञानी सब ब्रह्मी अनु अविकार कोटसारी को मानना पड़ेगा उसके बिना नहीं हो सकती से का में, या तो, चलेगा तो आप चलेंगे एक को अविकारी होना पड़ा तब दूसरे से कार्य सिद्ध होता है विकार होता है इस तरह से यहां पर भी है अविकारी कोटस को माने बिना विकारी छिदावास से अस्तित्व ही नहीं रह जाता है आप कूटस कुटस जो बोल रहे हैं आपकी कपोल कल्पना है झूठी कल्पना है कोई कुटस्त सिर्था मयूमित आचार्य जी के द्वारा कूटस को उत्पादन किया गया है इसलिए आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि हमारी कल्पना आई ऐसे तो लोक सब व्यवहार सिद्ध कर दिया है कि अविकारी के बिना विकार हो नहीं सकता अविकारी रूपाधिष्ठान में ही कोई कोई अन्य विकार को अपना करते रहते हैं ये तो सामान्य लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है फिर भी कहते हैं कि आपने जब कपोड़ का अपना आरोप लगा दिया सर्वानुभव को स्वीकार नहीं करते हो क्या तो आचार्य के वचन को तो स्वीकार करोगे तो आचार्य जी ने एक बृहत वाक्यवृत्ति नाम ग्रंथ लिखे हैं उसी ग्यारहवां श्लोक को यहां जोड़ देंगे कि एक पात यह अंत करण त वृत्ति साक्षित एक पाद और एक पद तक ले लिया बाकी इत्यादा वन कथा कुटस्थ एवं सर्वत्र पूर्वाचार्य इनकी अपनी शब्दावली थी अंत करणक वृत्ति साक्षिदा वने कधा कुटस्थ एवं सर्वत्र पूर्वाचरी विनिश्चित अंत करण अंतकर्ण और अंतकर्ण वृत्तियों का साक्षी रूप से इत्यादो साक्षी इत्यादियों में अनेक प्रकार से कूटस्थ की ही सर्वत्र चर्चा की गई है इनके द्वारा पूर्वाचार्य मैंने आचार्य तय शिशेर पिछर निश्चित निश्चय कर दिया गया पूरा श्लोक नीचे दे देखिए अंत वृद्धि साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य सन चिमनापे इत्यादि वृत्ति अंत और अंतगण रूपा जो हैं, इन दोनों का साक्षी सबसे उसी कुटस को कहा है आचार्य शंकर ने और उस कुटस के बारे में क्या बोल रहे हैं आचार्य शंकर चैतन्य विग्रह वह चैतन्य रूप ही है वह कुटस जो है वह चैतन्य ही है आनंद रूप सत्य सन वह आनंद रूप है वह सत्य है वह सत्य है किम ना प्रपद्यसे से ऐसी आत्मज्ञा तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा है ये वाक्यवृत्ति श्लोक ग्यारह इत्यादि और अब उपदेश शास्त्री का एक श्लोक देंगे अठारह तैंतालीस अठारहवें प्रगण का तैंतालीस श्लोक हो इसकी तीन पात देंगे पंचद ने क्या किया है कि एक पात्र अंतकरण साक्षी तक एक पाद और एक पद तक ले लिया बाकी इत्यादा कुटस्ते व सर्वत्र पूर्वाचार विनिश्चित ही इनकी अपनी शब्दावली थी और इसलिए श्लोक में क्या था अंत वृत्ति साक्षी यहाँ तक आचार्य शंकर का श्लोक को उन्होंने अनुकरण कर लिया बाकी श्लोक अलग था वहां है न दो पाद पूरे और एक पाद में से कुछ शब्द अलग चैतन्य विग्रह आनंद रूपा सप्तन किन्ना प्रशेष अलग यानी यहां ऐसा नहीं करेंगे उपदेश तीन पात का अनुकरण कर देंगे अंतिम एक पात पाक बदल देंगे आत्माश्रयाच मुखाभा यथा गम्यन्ते शास्त्रुक्ति वर्णित कहता है ठीक है कूट से मत मानो आचार्य जी ने कहा है लोक भारत प्रसिद्धि है इसलिए अविकारिक कुटस को मानना जरूरी है तो मान लेंगे फिर को कपोर कल्पना कहू कहीं चिदावास ही मानना पड़ेगा वो भी हमारी कपोर कल्पना नहीं वो भी आचार्य सम्मत है श्रुति सम्मत है उसके लिए उपने शास्त्री का श्लोक दे रहे हैं चिदावास के समर्थन में यहां तीन बात उपने शास्त्री अठारह तैतालीस का है अंतिम पाद की शब्द ऐसा है आभास आभास आभावेव ये अंतिम पाद ये अंतिम पादित ऐसे बाकी तीन पाद वही है आत्माश्रयाश्च क्योंकि तो लोक व्यवहार में हम तीन चीज का अनुभव कर रहे हैं जिस दृष्टांत में क्या है बिंब सूर्य दर्पण और दर्पण में प्रतिबिंब तीन है या नहीं सूर्य है दर्पण है और दर्पण में प्रतिबिंब है उसी भी तीन मानना पड़ेगा ना कुस्थ बुद्धि और बुद्धि में इसकी बिना व्यवहार होगा ही नहीं आभास आत्मा आभास आश्रया तीन चीज है आत्मा मैंने कुटस्थ आभासराबास और चराबास आश्रय आश्रय बुद्धिश्र दृष्टांत क्या है मुख आपका आभा चेहरा और आभास दर्पण पड़ा हो प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब का आश्रय दर्पण तीन है वहां पर यथा उसको मानना मानते हैं हम कैसे शास्त्र युक्ति भ्याम शास्त्र के आधार पर और युक्ति से भी इति आभास से वर्णित इस प्रकार के आभास का वर्णन भी आचार्य शंकर ने प्रदेश शास्त्र में किए हैं टीका आत्मा चास द्वंद्व समास तीन का मिलाकर के द्वंद्व समास कर दिया गया इसी के तथा। पर भी तीन लेना मुखंचा, आवास इस पर लेना इस कर मुखम प्रसिद्ध मुख तो सब जानते हैं ना सबका तो मुख है ना अपरापन मुख तो देखते ही दर्बान है इसलिए मुख की क्या व्याख्या करो मुख तो प्रसिद्ध है आभास मुख प्रतिबिंब ये मुख न होता मुख इस ढंग का ना बना होता है मन में भ्रांति नहीं होती मुख सुंदर है तो सब विरक्त हो जाते संसार ये बड़ा मुश्किल काम करते जैसा भी पैदा होगा ना टेढ़ा मेढ़ा उन्दर बुद्धि जो डाल रखते है ना भगवान ने ये सबसे बड़ा विशाप है शोभन बुद्धि अपने चेहरे में अपने शरीर में अपने वस्तुओं में ये सुंदर है ये मान दिया और उसे मोह हो जाता है, तो है। अलंकार कर देते हैं है ना? पकड़ पड़ के जबस्ती बच्चे को बच्चा भागता इधर उधर तो पकड़ देखो बाल हो देख सुंदर हो गया तो बाल बनाने के लिए दिमाग में डाल दिया ना ऐसे बहुत तो सुंदर है दिमाग में बैठ गया बार बार वो भी दर्पण देखने लगा छोटे से आदत पड़ गई और ऐसी आदतें बिना दर्पण बिना उसको देखते ही नहीं काम चलता है ऐसी मोह जाल में फंस जाते हैं बचपन से जो संस्कार दिया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस समय से हम लोगों को पूरा भेद द्वैत और मोह ममता में फंसा दिया जाए ऐसी जाल में डाल देते हैं हम तो ब्राह्मण उनके साथ क्यों खेलने गया दिमाग में डाल तो गया ना भेदाया तो ब्राह्मण होकर खेलता, उनके साथ खेलता सा अलग जात का नीचे दिमाग में घुस गया कहा तो एक वो पर चेगा बैठ गया है वो हम सब भिन्न भिन्न है सब जात पात भेद सारा भेद घुस गया है ठोस करके ढाल दिया गया अब कहा समझ में आएगी वेदांत शब्दार्थ तो ग्रहण कर रहे हैं इन व्यवहार में जैसे थोड़ी सी बहिमुख हुआ सारा भेद देता है। और इतना के साथ वो तो तो बहुत मुश्किल है ना वेदांत वेदांत का जो प्रयोग तो प्रैक्टिकल जीवन बहुत कठिन थियोरी तो बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है इतना सुंदर थियोरी ऐसा कोई सिद्धांत दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकता सर्वोत्कृष्ट कल्पना सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत यह है ने नेत उपनिषद का अद्वैत वेदांत जीवन में खड़े उतरने के लिए ऐसे कोई रास्ता बनाया ही नहीं लोगों ने जन्म से ही गर्भ से ही सब बिगाड़ देते जन्म के बाद भी गर्भ से बिगाड़ देते प्रसिद्ध मुखम प्रसिद्ध आवासो मुख प्रतिंब आश्रय दर्पणशी यहां प्रत्यक्षेण अवगम्यते तीनों प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जानते हो उसी प्रकार से आत्मा कूटस्थ आभासभास आश्रय अंतकना शास्त्र अवगम्य अच्छा आवास शब्द नूटस्थ तृक छिदावास वर्णित भाव यहाँ पर आचार्यशंकरण आवास से कूटस्थि चिदमा को वर्णन किया है ये समझना मंत्र साक्षी बुद्धे शाक्षी, शाक्षी से है। दे है। साक्षी ये साक्षी सबसे रूपा युक्ति पुरुक्ता और उसकी विकारित तो और अव की युवतियों को हम पूर्व से ही कह चुके हैं